Book 2ูเจ็ดสสองเบาะแสเบาะแสตองอเนวาริย์ครียาอเนวครียตองอเนวาริย์ครียาอวายครีย ผมต้องส่งจดหมายมุ झ งเหย์พัตทร์เบ่งหน้าเห์มุ่งเผมต้องจ่ายค่าโรงแรม मुझे होटल को पैसे देने हैं मुझे होटल มุ पैसे देने हैं คุณต้องตื่นแต่เช้า तुम्हें जल्दी जगना है तुम्हें जल्दी जगना है। कुन्तों थाम्गान म ा तुम्हें बहुत काम करना है। तुम्हें बहुत काम करना है। कुन्तों त्रोंगेला। तुम्हें समय पर जाना है। तुम्हें समय पर जाना है। ख़ैतों तोंग नम्मन। उसको पेट्रोल लेना है। उसको पेट्रोल लेना है। खाओतोंग स ा म ् र ा उसको अपनी गाड़ी ठीक करनी है। उसको अपनी गाड़ी ठीक करनी है। खाओतोंग लांग र ो उसको अपनी गाड़ी धोनी है। उसको अपनी गाड़ी धोनी है।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 उसको कपड़े धोने हैं। राउंग तोंग रोंग रियन डियो नी। हमें तुरंत पाठशाला जाना है। हमें तुरंत पाठशाला जाना है। राउंग तोंग रोंग टाम गान डियो न हमें तुरंत काम पर जाना है। हमें तुरंत काम पर जाना है। เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ हमें तुरंत ड ॉ क ् ट र क े प ा स जाना है हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है พวกคุณต้องรอรถเมล์ो ग ों को बस की प ् र त เ क ् ष ा करनी है तुम लोगों को बस की प ् र त ้ क ् ष ा करनी है พวกคุณต้องรอรถไฟ तुम लोगों को ट्रेन की प ् र त ก क ् ष ा करनी है तुम लोगों को ट ् र े न की प्रतीक्षा करनी है พวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ तुम लोगों को टैक्सी की प ् र त ิ क ् ष ा करनी है तुम लोगों को ท็กซีीคีพรติกชาคาร์นี